पशन निश्चित कल ब्रह्म वास्ते महाशय ज्ञानी समाधि रहित होने से मुमुक्षु नहीं है और द्वैत ब्रह्म के अभाव से वह बद्ध नहीं है परंतु निश्चय करके इस सब जगत को कल्पित समझता हुआ ब्रह्मवत्र स्थिर रहता है यह अष्टावकर संहिता का श्लोक 18वें अध्याय का 28वां श्लोक है इसका भोला बाबा की छंदों में अनुवाद यह है कर्ता समाधि है नहीं जिसमें नहीं विक्षेप है नहीं मोक्ष ही है चाहता रहता सदा निर्लेप है सब विश्व कल्पित जान कर नहीं चित्त को भटकाए है समलग्न रहता ब्रह्म में सुधीर शोभा पाए है शोभते बुद्ध वो बुद्ध पुरुष शोभता है जिस महापुरुष को समाधि की इच्छा नहीं चित्त में विक्षेप नहीं ईश्वर और अपने बीच कोई दूरी नहीं अथवा जिसका सुख स्वरूप भविष्य पर निर्धारित नहीं बिछड़े हैं जो प्यारे से दरबदर भटकते फिरते हैं हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या जिसने अपने उस अलख स्वरूप ईश्वर को जो का त्यों जान लिया मान लिया स्वीकार कर लिया उसको समाधि की इच्छा नहीं होती समाधान तब चाहता है आदमी जब विक्षेप हो दवाई तब चाहिए जब बीमार हो वो चित्त के साथ जुड़कर अंतकण के साथ जुड़कर शरीर के साथ जुड़कर सुखी होने की भ्रांति से ऊपर उठ गए। हम संसार में दुखी क्यों हैं अथवा हम ईश्वर से दूर क्यों हैं कि हम संयोगजन्य सुख चाहते हैं अभी जो है यहाँ जिस अवस्था में है वो अवस्था वो परिस्थिति ठीक नहीं भविष्य में कुछ होगा कुछ पाएंगे कहीं जाएंगे कुछ मिलेगा कुछ करेंगे कुछ होंगे तब सुखी होंगे मानो सुख कहीं और बरस रहा है तो ऐसी गलती हम लोग करते हैं और हम संयोग जन्य सुख लेने की कोशिश में लगते हैं। ज्ञानवान वह है बुद्ध पुरुष वह है मुक्त आत्मा वह है जो कुछ करके कहीं जाकर कुछ पाकर कुछ खाकर सुखी होने की भ्रांति नहीं है जो स्वयं सुख रूप है जो अभी यहाँ इस समय आनंदित नहीं है वो कभी कहीं किसी समय भी पूर्ण आनंदित नहीं हो सकता आप जहां हो वहां अगर प्रसन्न नहीं हो तो वैंकुट में भी प्रसन्नता मिलना संभव नहीं है आप जहां खड़े हैं आपका मूल स्थिति जहां है वहां अगर आप सुखद रूप में नहीं जग रहे हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको वो सुखद अवस्था नहीं देगी। बड़े में बड़ी गलती होती है कि हम संयोग जन्य परिस्थितियां संयोगजन्य सुख में चिपक जाते हैं और देह के संयोग से होने वाली परिस्थिति को चाहते हैं अभी मैं दुखी हूं कुछ पाऊंगा तब सुखी अभी मैं बद्ध हूं कहीं जाऊंगा तब मुक्त हो मैंने सुनाई थी वो कहानी कि सौदागर ने नया नौकर रखा खच्चर घोड़े आदि के टोले लेकर वो एक देश से दूसरे देश एक गांव से दूसरे गांव जाता था नया नौकर रखा नौकर को कहा कि माल बांध दे नौकर ने कहा रस्सियां नहीं हजूर बोले घोड़ों को खचरों को खड़ा करके उनके पैरों में एहसास करा दिया कि हम बंदे हैं सारी रात बंधे रहे सुबह वो सौदागर आगे गया नौकर को बोला कि माल को छोड़कर आ जाए जल्दी माल को कई लकड़ियां मारने लगा लेकिन वो उसी कुंडाले उसी रेंज में उसी एरिया में चटपटाने लगे उस कुंडाले से उस इलाके से बाहर नहीं निकल रहे सेठ लौट के आया बोला क्यों क्या बात अभी माल आता नहीं बोले ये चलता ही नहीं बोले तूने बांधा है हजूर बांधा तो रस्सी थी नहीं बांधा नहीं बोले जैसे बांधा था ऐसे खोल इनके हृदय में ग्रंथि बंधने की हो गई है जैसे बांधा था ऐसा खोल, तब चलेंगे नहीं तो नहीं चलेंगे तो ऐसे ही हम लोगों ने भी कुंडाले बांध लिए समाज ने भी हमारे इर्द गिर्द कुंडाले बांध दिए हमारे मन ने भी बांध दिए ये मिलेगा तब सुखी होंगे अमुक तो जाति का कुंडाला बंध गया अमुक संप्रदाय का बंध गया अमुक परिस्थितियों का बंध गया ये ऐसे प्रकार की सूक्ष्म रत्सियां बंध गई कि महाराज अब हम चलना भी चाहते हैं इस देह अध्यास का कुंडला पार करना भी चाहते हैं लेकिन घूम फिर के वहीं आ जाते सोटियां लगने पर जैसे खच्चर और घोड़े इधर से उधर छटपटाते थे लेकिन दौड़ नहीं लगा पा रहे थे उस रेंज से उस एरिया से बाहर नहीं जा पा रहे ऐसे ही हमारे मन को कई बार दुख की सोटियां लगती है अपमान की सोटियां लगती है क्रोध की सोटिया लगती है बेचैनी की मौत की खबरें सुनते हैं किसी की ये सब सोटिया लगती है लेकिन ऐसे बंदे बंधे दे दे है देह अध का बंद गया फिर जाति का अहम फिर संप्रदाय का अहम फिर कुल का अहम फिर पति होने का अहम पत्नी होने का अहम बेटा होने का अहम बाप होने का अहम शिक्षक होने का अहम साधु होने का अहम साधु ने कहा हम ये जो कुंडाले हमने चित्त में बांध रखे हैं उन कुंडालों के कारण ही हम परमात्मा से दूर से महसूस होते बचपन में ही सुन लिया समाज ने कुंडला बना दिया तू तो फलाने का पुत्र है फलाने तेरी जात है उन्होंने तो रेखा खींच दी उन्होंने तो कुंडला बना दिया फिर पढ़ाई पढ़े तुम फलाने हो तुम एमए हो तुम पीएचडी हो तुम फलाने अफसर हो तुम फलाने के पति हो फलाने के भाई हो फलाने के हो ऐसा करते करते हमको देह के साथ इतना जोरदार रस्सियां जकड़ दी गई है है केवल कल्पित तो पतंजलि महाराज कहते हैं कि योग करो चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाए लेकिन अष्टावक कहते हैं कि चित्त की वृत्तियां उठती क्यों है ये जरा सोचो चित्त की वृत्तियां उठती है आसक्ति से इच्छाओं से इच्छा रूपी तूफान चलता है इसलिए सरोवर में वृत्तियां रूपी चित्त रूपी सरोवर में वृत्तियां रूपी तरंगे उठती तरंगों को कब तक शांत करोगे कुछ तरंगों को शांत करा तूफान चालू है तो तरंगे तो, तरंगे तो आती रहेगी बनती रहेगी तुम तूफान को हटा दो तूफान आता है उल्टी मान्यता से वासनाएं आती है उल्टी मान्यता से वासनाएं आती है ना समझ से वासनाओं के तूफान को इच्छाओं के तूफान को हटा दो तो फिर तरंग चित्त में होंगे नहीं और जो हो रहे हैं उनको तरंग को तरंग समझकर तूफान से उसको बचाओ तो सरोवर दिख जाए तो हमारे चित्त में तरंग उठती हैं क्योंकि हम कुछ बन जाते हैं कुछ बने हुए हैं और फिर कुछ पाना चाहते हैं और बड़े में बड़ी गलती ये करते हैं कि कुछ पाकर सुखी होना चाहते हैं जय जय कुछ पाकर सुखी होना चाहते हैं कहीं जाकर सुखी होना चाहते हैं कुछ करके सुखी होना चाहते हैं जो बुद्ध पुरुष हैं ज्ञानवान वह कुछ करके सुखी नहीं होना चाहते जिज्ञासा जो है एक होती है ऊपर ऊपर से कौतूहलवश प्रश्न कर लिया सब लोग राम राम कर रहे तो हम भी कर लें सब लोग भगवान ही सुखरूप है ऐसा कहते तो हम भी कह लें शास्त्र संत भी कहते हैं कि भगवान ही अंतिम सहारा है तो हम भी कह रहे हैं कौतूहलवश हम मान रहे हैं या पूछ रहे हैं एक बात है कौतूहल की कीमत बच्चों के कौतूहल के समान है। ईश्वर प्राप्ति एक कौतूहल जैसा नहीं है ईश्वर प्राप्ति बड़े सूक्ष्म मोक्ष और चाहिए सूक्ष्म वृत्ति चाहिए सूक्ष्म बच्चा पूछ लेता है फिर जवाब मिला तो ठीक है जैसा मिला ऐसा संतोष कर लेता है जिसमें जिज्ञासा होती है वो ठीक से प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो उसका जीवन में बेचनी रहेगा जिज्ञासु के जीवन में बेचनी रहती है कौतुलवश तो तुमने प्रश्न पूछा उत्तर मिला तो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं अगर जिज्ञासा से तुम पूछते हो तो उत्तर मिला तब संतोष होगा नहीं तो बेचे रहेगी जीवन की बेचैनी मिटाना है तो जिज्ञासा का समाधान हो तब लेकिन मोक्ष की इच्छा ये जिज्ञासा से भी ऊंची बात है मोक्ष की इच्छा शरीर नछावर करके भी मुक्ति मिले शरीर दाव पर लग जाए जीवन दाव पे लग जाए तो भी कोई हरकत नहीं ऐसी मोक्ष की इच्छा होती है मुक्ष को लेकिन ज्ञानी जब बात को समझ गया तो वो मुमुक्षु भी नहीं है। संसारी तो नहीं है जिज्ञासु तो नहीं है लेकिन मुमुक्षु भी बचा नहीं क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी वो समझ गया कि इच्छा मात्र बाधा है सुखी होने की संसार को पाकर सुखी होने की जो इच्छा है वो तो बंधन है अब लोहे के जंजीर हटाकर तांबे के पहरे तांबे के हटाकर फिर सोने के पहरे लेकिन जब तांबे के हट गए सोने के हैं वो भी जंजीर महसूस होने लगे तो उनको भी हटा दिया तो तुच्छ इच्छाओं को मिटाने के लिए अच्छी इच्छाएं की अच्छी इच्छाओं को मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति की इच्छा की लेकिन अंत में देखा कि भगवत प्राप्ति की भी इच्छा जब तक इच्छा रूपी तरंगे इच्छा रूपी जब तूफान चल रहा है तो रूपी सरोवर में तरंगे चालू रहेगी अंत में ईश्वर प्राप्ति की भी इच्छा उसने छोड़ दी अब वो मुमुक्ष भी नहीं है कुतूल वाला तो नहीं है जिज्ञासु भी नहीं है मुमुक्षु भी नहीं अब बद्ध भी नहीं मुक्त भी नहीं हकीकत में किसी देश में कोई भगवान किसी देश में कोई सुख है और हम वहां पहुंचे तभी सुखी होंगे नहीं जो अभी आज इस समय सुखी नहीं हो सकता जिसकी वीणा अभी नहीं बज सकती जिसके दिल की बंसी अभी नहीं गूंज सकती वो कल कैसे गूंजेगी पता नहीं जब आता है तब आज होकर आता है कल कभी आती नहीं ऐसा करेंगे ऐसा होगा फिर सुखी होंगे फलाने जगह रहेंगे पचास रुपए भाड़ा का रूम लेंगे और रोज भजन करेंगे तब सुखी होंगे तुम जहां हो वहां अगर सुखी नहीं हो रहे हो तो पचास हजार का रूम लेकर भी अगर भजन करते हो तो महाराज वहां भी कोई न कोई खटका जरूर आ जाएगा पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं अथवा तो स्वर्ग का ऐसा कोई कोना नहीं के पाताल का ऐसा कोई कोना नहीं तीनों भवन में ऐसी कोई जगह नहीं कि आप देह को मेहमान कर पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकें कुछ न कुछ फरियाद होगी कुछ न कुछ, कुछ प्रतिकूलता होगी कुछ न कुछ आकांक्षाएं बनी रहेगी अष्टावकर कहते हैं कि धीर पुरुष वह है जिसने आकांक्षाओं को ही छोड़ दिया इच्छाओं को ही छोड़ दिया खून पसीना बाता जा तान के चादर सोता जा ये किश्ती तो हिलती जाएगी तू हंसता जा या रोता जा ये चित्रू की किश्ती हिलती रहेगी तब तक जब तक वासनाएं हैं जब तक कुछ पाने की इच्छा है जब तक कुछ करने की इच्छा है जब तक कुछ जानने की इच्छा है इच्छा मात्र इच्छा मात्र अज्ञान से पैदा होती है और अज्ञान होता है अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं और अपन जो नहीं है उसको मैं मानने की गलती अपना वास्तविक स्वरूप एक है उसकी सत्ता से दूसरा अंतवाहक शरीर बना और अंतवाहक शरीर की सत्ता और सहयोग से आधि भौतिक शरीर बना ये जो हमें दिख रहा है हाथ पैर सिर वाला शरीर ये आधि भौतिक शरीर है इसका आधार है अंतवाहक शरीर इस स्थूल शरीर का किया कुछ नहीं होता अंदर से जब आप करते हो तभी उसका किया होता है जैसे इंजन में जो गेयर होता है जैसा गेयर बदलता है जितना पेट्रोल मिलता है गाड़ी उतनी भागती हुई नजर आती गाड़ी बाहर से भागती हुई गाड़ी नजर आती है लेकिन काम अंदर इंजन कर रहा है ऐसे ही कृत्य करता हुआ ये शरीर दिखता है लेकिन इसके किए हुए की कि कोई कीमत नहीं अंदर तुम्हारा भाव कैसा है ये मंदिर में बैठा है तो जरूरी नहीं कि आप सज्जन हो महात्मा हो और ये दुकान में बैठा है तो ये जरूरी नहीं कि आप व्यापारी हो आपका अंदर चित्त जहां बैठा है आप वैसे हो लेकिन उस चित्त के साथ और शरीर के साथ जुड़ जाते और अपने आप को आप भूल जाते जब अपने आप को भूल जाते तो चित्त में तो इच्छाएं वासनाएं होती कल्पनाएं होती है आकांक्षाएं होती है और वो आकांक्षाएं हमेशा भविष्य पर निर्भर होती है। मन का एक स्वभाव है कि इसको जो परिस्थिति प्राप्त है वहां नहीं टिकेगा या तो भूतकाल को चिंतन करके दुखी होएगा, या तो भविष्य की कल्पना करके मोक्ष भी भविष्य में है अभी मैं बंधा हूं अभी संसार नहीं चाहे अभी ये नहीं चाहे वो नहीं चाहे लेकिन बस भगवान के नाम की माला जपता रहूं भगवान मुझ पर प्रसन्न हो तो अभी इस समय भगवान नाराज है माला जपू और बाद में भगवान प्रसन्न हो तब मैं सुखी रहूंगा ये भी भगत का भाव हो सकता है अच्छा भाव है सात्विक भाव है जो बोतल लाकर दारू पीऊंगा तब सुखी होगा उसकी अपेक्षा इसकी भावना अच्छी है लेकिन ज्ञानवान की ये भावना भी नहीं रहती जय जय वो ऐसा नहीं सोचता की भविष्य में अभी दुखी हूँ अभी ईश्वर नहीं है और भविष्य में मिलेगा अभी शांति नहीं बाद में होगी तो ये सब कर कर कर कर कर कराने की जो आदत है वो है चित्त की और वो माया है आद्य शंकराचार्य ने कहा नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्तता मन एवं अविद्या भवबन्ध हेतु तो हो तस्बिन विलीन सकलम विलीनम तस्मिन जिग्रिने सकलम बिके ये अविद्या या माया मन से बाहर नहीं है मन ही अविद्या है ये अंतवाहक शरीर ही माया है सूक्ष्म शरीर ही माया है इसमें जो चीज मौजूद है उसकी कोई कदर नहीं और जो लाभ मौजूद है उसकी आकांक्षाएं पैदा होती मजे की बात है कि कल कभी आती नहीं जब आती तब आज होकर आती और जो आज प्रसन्न नहीं है आज परितृप्त नहीं वो कल कभी परितृप्त हो ही नहीं सकता और कल भी आज होकर आएगी और मन फिर कल पे भागेगा आप प्रयोग करके देखना बत्तीस दांत में एक दांत अगर टूट जाता है तो देखना जरा जीव बार बार कहां जाती है इकतीस की कोई खबर नहीं लेगी जो नहीं है उधर ही जाएगी ये मनीराम का स्वभाव है चित्त का स्वभाव है जो नहीं है उधर जाती लेकिन ज्ञानवान जो है वहां ठहरता है और जो नहीं है उसकी फिक्र नहीं करता इसीलिए वो हर हाल में मस्त रहता है हर हाल में तृप्त रहता है पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश है मिला अगर माल तो उस माल में खुश है हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है कभी सोए हाट में तो कभी बाट में खुश है कभी ओडे टाट तो कभी उसी वाट में खुश है पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश है उसकी खुशी भविष्य पर नहीं है उसकी खुशी कोई संयोग पर नहीं है उसकी खुशी कोई प्राप्ति पर नहीं है अथवा किसी त्याग पर नहीं है उसकी खुशी अपने तीसरे निज स्वरूप पर ठहरने की है तो हमारे तीन शरीर हैं एक चिदाकाश स्वरूप शुद्ध स्वरूप जिसको हम मैं बोलते हैं शुद्ध मैं अगर हूं माया मिल गई मैं हूं फलाना ये माया मिला मिलागी मैं जहां से उठती है वो हमारा आत्मस्वरूप है उसकी सत्ता लेकर ये अंत वाहक शरीर दूसरा और दूसरे शरीर का संयोग लेकर ये जो दिख रहा है तीसरा शरीर तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि इस तीसरे शरीर को अनुकूल परिस्थितियां सर्जित करके सुखी होना चाहते श्री राम पाश्चात्य जगत का ज्ञान विज्ञान बुद्धिमता अकल और होशियारी इस स्थप और जितना इसी के लिए सुविधाएं और सुख उपलब्ध किया जाता है उतना ही आदमी सत्य से दूर चला जाता है अगर सत्य के तरफ लक्ष्य हो और इसका उपयोग करने के लिए शरीर को खिलाएं पिलाएं तंदुरुस्त रखें इसकी मना नहीं लेकिन ये ही सर्वेश्वर मान लिया तो महाराज कोई भी ऊंची अवस्था आ जाए बाह्य जगत से लेकिन अंदर में तृप्ति नहीं रहेगी अंदर में आनंद नहीं रहेगा अंदर की वासनाएं जो है ने चलते ही रहेंगे तरंग चालू रहेंगे पतंजलि और अष्टावक्र मुनि में काफी फासला हो जाता है पतंजलि कहते हैं कि तरंगों को दबा दो तरंगों को शांत कर दो यहाँ पतंजलि मुनि की साधना समाप्त होती है योगश्चित वृत्ति निरोध योग से चित्त की वृत्तियां निरोध करो लेकिन अष्टावक मुनि की यहां से साधना शुरू होती है कि चित्त की वृत्तियां चित्त दूसरा शरीर है आपका मूल जो है वो चित्त नहीं है तभी तो कहते हो मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा चित्त मेरा विचार ऐसे के तो मेरा सिर मेरा पैर मेरे हाथ मेरे फेफड़े, मेरे घुटने मेरी किडनियां मेरी पीठ तो ये सब तुम्हारा है और तुम्हारा वास्तव में तो तुम्हारा नहीं है लेकिन तादात में हो गया इसलिए तुम इसको अपना मानते तुम तुम तो नहीं हो ज्ञानी वो है जिसको पता चल गया कि मैं एक रस हूं और ये चीजें बदलने वाली हैं और ये बदलने वाली चीजों से शाश्वत सुख उपलब्ध नहीं होता सुख की एक आभा सुख की एक भ्रांति पैदा होती धन किस लिए चाहता तू आप माला माल है सिक्के सभी जिसी से बने तू वह महाटंकशाल है चाह न कर चिंता न कर चिंता ही बड़ी दुष्ट है, है तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है तो हमारी जो चाय है हमारी जो वासनाएं हैं वो हमारे चित्त में बेचैनी पैदा कर देती देते और वासना क्यों होती है कि हम कुछ पाकर सुखी होने की गलती करते हैं? फिर कोई माला घुमाकर सुखी होने की इच्छा करे, कोई रुपया कमाकर कोई कुछ पाकर लेकिन कोई संयोग पैदा करके जो सुखी होने की इच्छा करते हैं जब तक वो संयोग नहीं हुआ तब तक वो करे और फिर संयोग हो जाएगा तो पाएंगे कि ये भी कुछ नहीं और कुछ करो और कुछ करो और कुछ करो और कुछ करो करते करते करते जीवन समाप्त हो जाता है मौत आ जाती फिर दूसरा जीवन शुरू हो जाता फिर मौत होती है फिर जन्मता है फिर मरता लेकिन मजूरी से पिंड छूटता नहीं अष्टावकर मुनि बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं की ज्ञानी समाधि रहित होने से मुमुक् नहीं है ज्ञानी को समाधि करने की भी इच्छा नहीं होती ये तो बहुत ऊंची चीज है बड़ी सुहावनी खबर है समाधि तो लेकिन ज्ञानवान समझ गया कि समाधि भी चित्त करता है भोग भी चित्त भोगता है तो उस भोग से उपराम हो गया जो बीमार है उसको तंदुरुस्ती चाहिए जो बीमार है उसको दवा चाहिए जिसको विक्षेप है उसको समाधान चाहिए समाधि चाहिए जो अशांत है उसको शांति चाहिए तो दृष्टा कभी अशांत तो हो नहीं सकता और दृष्ट सदा एक जैसा रह नहीं सकता ऐसा उसको ज्ञान हो गया श्री राम जो घूम रही है सो घूम रही है और जो खड़ा है सो खड़ा है पृथ्वी घूम रही है सूर्य खड़ा है गैलेलियो ने सिद्धांत अपना बताया ऐसे ही जो दृष्टा अपनी महिमा में जो कहती है वो ज्यो कहत्यू है और जो चित्त और शरीर है जो बदलता है वो बदलता है हिरणाक सपू भगवान विष्णु के विरोधी थे देवताओं के विरोधी थे तब करने गए एकाग्रता से कुछ संकल्प बल कुछ सामर्थ्य आता है लेकिन चित्त में परम शांति आना और बात है। तब तो असुरों ने भी किया है सिद्धियां तो असुरों के पास भी है सुरों के पास भी हो सकती है लेकिन ज्ञानी न असुर है न सुर है ज्ञानी सुर और असुर जिससे दिखते वो परम पद में स्थिर है महाराज हिरा गया तप करने को देवताओं ने देखा कि अभी तो एक है तप करने को गया है कयाद उसकी पत्नी थी कयादु के गर्भ में प्रहलाद था इंद्र उसको पकड़ के ले जा रहा था रास्ते में नारद जी मिले नारद ने कहा अबला को क्यों कष्ट दे रहे हो इंद्र ने कहा अबला है मैं इसको कष्ट नहीं दूंगा लेकिन इसका बाप इसके कयादु के गर्भ में जो पुत्र है इसका बाप हमारा दुश्मन है वो एक ने हमको सताया नाक में दम कर दिया अब दूसरा भी जब पैदा होगा फिर दो हो जाएंगे इनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी जय जय इसलिए इसको अपने वहां रखूंगा और जब बेटे का जन्म होगा असुर पुत्र का तो उसका गला घोंट दूंगा ने कहा तो चिंता मत करो छोड़ दो ये देवताओं का दुश्मन नहीं बनेगा मैं कयादू को हरिचर्चा सुनाता हूं भगवान का भक्त बना दूंगा अब संत की बात तो महाराज असुर भी मानते हैं सुर भी मानते और संसारी भी मानते संत सुखी परहित जो परहित में रत है जिनको संयोगजन्य सुख लेने की भ्रांति नहीं है जो दूसरों को सुख देने में ही अपना स्वभाव बना लेते हैं दूसरों को सुख देने का ऐसे व्यक्ति पर सब लोग भरोसा करते ऐसे व्यक्ति को सब लोग अपना मानते इंद्र ने बात मान ली कयादू को नारद जी अपने आश्रम में ले आए एक झोंपड़ी में रही जैसे बेटी बाप के घर रहती है ऐसे कयादू नारद जी के आश्रम में रह रही थी नारद जी उसको भगवान की चर्चा सुनाते कयादू तो भूल जाती थी लेकिन नारद जी संकल्प को लेकर बोलते थे कि मां के गर्भ में जो बालक है वो हरिभक्त बने ऐसे भाव से बोलते थे आपको अपना संयोगजन्य सुख लेने की अगर इच्छा नहीं तो आपके सामर्थ संकल्प में बड़ी सूक्ष्मता आती बड़ा सामर्थ्य आता है कयादू के गर्भ में प्रहलाद था वो हरिचर्चा सुनते सुनते अंदर ही ज्ञानी होने लगा हरिमय होने लगा शुक्राचार्य का पुत्र शिक्षक था उसके पास प्रहलाद को पढ़ने भेजा और पहला जब एक पहले एक पढ़ लू सब में एक है इस बात को जरा पढ़ लू एक ही हरि है सार रूप ये स्थूल सूक्ष्म ये सब कल्पना है ये मेरा सब कल्पना है तो ये कल्पना जिससे उठती है उस हरि को मैं भजूं पहले सब का जो मूल है उसकी मुलाकात हो जाए बस इतना काफी एक मुझे पढ़ लेने दो पहले कक्का ही पढ़ लेने दो क में अ छुपा है आकार कहां से उठा उसको जरा जान लो शुक्रपुत्र जो शिक्षक थे उन्होंने जाके पिता को कहा कि तुम्हारा बेटा तो बिगड़ा वो भगवान की भक्ति करता है लेकिन और छोरों को भी बिगाड़ दे पिता ने कष्ट दिए लेकिन प्रहलाद ने कोई फरियाद नहीं की पहलाद समझता था स्थूल शरीर माता पिता का दिया है सूक्ष्म शरीर वास्तव का बना हुआ है इन दोनों पर असर हो सकती मुझ दृष्टा पर कुछ नहीं और मेरा दृष्टा आत्मा ही हरि का स्वरूप है सर्वत्र हरि है तो मेरे को कौन ये अद्वैत निष्ठा सर्वत्र हरि के दीदार करने की जो दृढ़ता थी